श्री देवी भागवत महात्मा इस प्रकार नवाह व्रत करके कथा का उद्यापन करना चाहिए फल की अभिलाषा रखने वाले पुरुष महाअष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें निष्काम पुरुष कथा श्रवण मात्र से ही पवित्र होकर आवागमन से रहित हो जाते हैं क्योंकि निज जनों को भोग और मोक्ष प्रदान कर देना भगवती जगदम्बिका का स्वभाव ही है पुस्तक और कथावाचक की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए वक्ता के दिए हुए प्रसाद को भक्ति पूर्वक स्वीकार कर ले जो पुरुष प्रतिदिन कुमारी कन्याओं की पूजा करता उन्हें जिमाता और प्रार्थना करता है साथ ही सुवासिनों, स्त्रियों और ब्राह्मणों को भी भोजन कराता है उसकी कार्य सिद्धि में कुछ भी संदेह नहीं रहता कथा समाप्ति के दिन संपूर्ण दोषों के समनार्थ गायत्री सहस्त्र अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए जिनके स्मरण और नामोच्चारण से तप यज्ञ एवं क्रियाओं में न्यूनता नहीं रह जाती उन भगवान विष्णु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती मंत्रों से या देवी भागवत के मूल पाठ से अथवा नवाण मंत्र से हवन करने का विधान है अथवा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके धृत सहित खीर का हवन करना चाहिए क्योंकि स्त्रीमद देवी भागवत को गायत्री का स्वरूप ही कहा गया है वस्त्रभूषण और धन से कथावाचक को संतुष्ट करना चाहिए कथावाचक के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवताओं की प्रसन्नता उपलब्ध हो जाती है भक्त भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं उनके प्रसन्न होने पर अपनी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है देवी में भक्ति रखने वाला पुरुष सुहाग्नि स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को भोजन करावे और उन्हें दक्षिणा देकर अपने कार्य की सिद्धि होने के लिए उनसे प्रार्थना करें सुवर्ण दूध देने वाली गाय हाथी घोड़े तथा पृथ्वी आदि का भी दान देना चाहिए इस दान का अक्षय फल होता है यह श्रीमद देवी भागवत सुंदर अक्षरों में लिखा जाए इसे रेशमी वस्त्र के वेस्टन में लपेटकर कर के सिंहासन पर रखे और अष्टमी अथवा नवमी के दिन कथावाचक की पूजा करके उन्हें दे दे ऐसा करने से वह पुरुष इस इस्लोक में भोगों को भोग कर अंत में दुर्लभ मुक्ति पा जाता है